पंकज अग्रवाल जी हैं बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं उमदा आर्टिस्ट हैं पचास साल से इसी काम को कर रहे हैं और उनके साथ एक और हमारे सहपाठी वो भी आर्टिस्ट हैं निर्मल रतनलाल जी हैं उनसे भी हम लोग बातें करेंगे और वर्तमान समय में शांतिवन में जो विशेष पेंटिंग का प्रोग्राम हो रहा है आर्टिस्ट लोगों को बुलाया गया है कॉम्पटिशन एक रखा गया है जिसमें एक थीम दिया गया है उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए निर्मल जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं चार पाँच दिनों से मैं देख रहा हूँ बहुत एंगेज है वो इन सभी चीज़ों को मैनेज करने में बहुत ही अच्छा लगेगा और कुछ खास अनुभव हम लोग सुनने वाले आज के इस एपिसोड में दो महान दिग्गज कलाकार आर्टिस्ट फील्ड से जुड़े हुए मेहमान हमारे बीच में है तो उन दोनों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है नमस्कार ओम शांति ओम शांति नमस्कार <laughs> नमस्कार नमस्कार मैं आप सभी को पंकज जी से जोड़ना चाहूंगा पंकज जी कैसे आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस समय अच्छा अच्छा और काम कर रहा हूँ और रहा इसी पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है नहीं, नहीं। इस प्रोग्राम को मैनेज किया गया है और स्पेशली जो थीम है मतलब थीम से ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश की गई है अच्छा पंकज जी मैं चाहूँगा कि हमारे जो श्रोता है रेडियो लिसनर है देश विदेश से आपको अभी सुन रहे हैं वो पहली बार आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में अपने बारे में विस्तार से बताए मैं एक बहुत ही स्परिचुअल परिवार से हूँ जी जी मेरे मदर फादर दोनों धार्मिक थे स्पिरिचुअल वो बाद में बने पहले धार्मिक थे लेकिन वो फिर स्परिचुअल बने मेरे फादर एक अच्छी पोई जब उनकी मृत्यु हुई तो एक अच्छी उस पर उनका वो हुआ था अह्ँदु. और चूँकि मैं उसी परिवार से हूँ तो वो संस्कार मुझे बचपन से मिले अह्ँदु. और उन्ही संस्कारों के कारण आज पचास वर्षों से मैं स्परिचुअल पेंटिंग पर मतलब धार्मिक कम स्परिचुअल ज़्यादा पर मैं काम कर रहा हूँ जिसके अंदर विशेषकर अंत यात्रा अच्छा अच्छा अंत यात्रा मेरा बहुत ही प्रिय विषय रहा है और उसी आपने पे पेंटिंग्स बनाई पेंटिंग्स के अलावा मैंने उस चीज को खुद में स्वयं में जिया है ओ, क्या मैंने खाली पेंटिंग ही नहीं बनाई है <laughs> जी पंकज जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और आपने जो अपने बारे में बताया और मुझे ये बड़ा आकर्षण रहा कि आप अंतर यात्रा के बारे में पेंटिंग्स बनाए हैं और ख़ुद उसको जिया है तो ये हाँ। एक बहुत ही अच्छा जो है विकल्प है जहाँ पर आज के समय में इसकी ज़रूरत है क्योंकि आज मनुष्य जीवन जो है थोड़ी सी अस्त में और कहीं ना कहीं मीडिया के क्षेत्र में या कहो बहुत सारी चीज़ें एक साथ लोग कर रहे हैं जिसके वजह से थोड़ा सा वो अंतर की तरफ जाना भूल गए हैं तो आज एक मैसेज भी हो है आपका इस पेंटिंग के माध्यम से कि हमें कुछ पल निकाल के अपनी अंतर यात्रा भी हमेशा करते रहना चाहिए तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और विशेष मुलाकात कार्यक्रम आप रेडियो मधुबन के एस 90.4 एफएम पर सुन रहे हैं और अभी हम जाएंगे निर्मल जी के पास निर्मल रतनलाल लाल वैद्य मैंने कहा कि वैद्य जी हैं तो कुछ मेडिसिन जरूर बताएंगे <laughs> तो निर्मल जी आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है और मैं चाहूँगा कि हमारी श्रोता भी आपसे रूबरू पहले मुझे लगता है कि इतना याद नहीं है लेकिन आपको मैंने रिकॉर्ड किया था और लोगों ने आपको सुना भी था तो अब मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा विस्तार से अपने बारे में अपने परिवार के बारे में अवश्य बताएं ओम शांति मेरा जन्म जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला में हुआ है जी जी, जी। और बचपन में ही मेरे पिताजी डॉक्टर थे और बचपन में ही हम लोग दिल्ली आ गए थे लेकिन अभी भी बराबर आना जाना है मेरे परिवार में पिताजी डॉक्टर हैं दो बहनें डॉक्टर हैं दोनों बहनों ही डॉक्टर हैं मैं ही केवल बचपन से ही मेरे को कला में बहुत रुचि थी और मुझे पूरा अपने परिवार से सहयोग मिला अपने माताजी से पिताजी से और मैं जो भी करना चाहता था उन्होंने कभी मना नहीं किया उन्होंने कहा कि आप जीवन में कुछ भी करो पर इतना अच्छा करो कि पूरी दुनिया आपके पास आए तो उन्हीं का आशीर्वाद है फिर हमने उन्नीस में परिधि कला समूह परिधि आर्ट ग्रुप नाम के एक संस्था बनाई हुँ हुँ। जो निरंतर अभी तक चल रही है हमने रंग से आरंभ करके उसके बाद कला की जितनी विधाएं हैं उन सब को स्कूलों में बच्चों को हमने रूबरू कराने की कोशिश की वर्कशॉप की हमने थिएटर की पेंटिंग की म्यूजिक की डांस की फोटोग्राफी की फिल्म मेकिंग की जितनी भी कला के विभिन्न आयाम हैं स्कल्पचर की ताकि कला जो है उन सब के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है उसको हम बाहर निकाल सकें और अपने वो उस कला जो ईश्वर की देन होती है उसको वो आगे बढ़ाएं और कला के माध्यम से हम जन जागरूक करने का प्रयास करते हैं समाज की कुरूतियाँ कला के माध्यम से बहुत जल्दी लोग उसको समझ सकते हैं जैसे एक कविता एक गीत केवल एक शेर भी किसी का जीवन बदल सकता है एक पेंटिंग उसके ऊपर पूरा परिवर्तन लाया जा सकता है समाज में इसी तरह रंगमंच के माध्यम से इसी तरह नृत्य के माध्यम से हमारी विश्व की प्राचीनतम सभ्यता संस्कृति भारत की है और कला भी उसी काल से चली आ रही है आज हमारे पास चाहे गीत है संगीत है मंत्र हैं ये सब आदि काल से हम तक केवल श्रुति परंपरा से ही हम तक पहुंचे हैं रिकॉर्डिंग तो आज से डेढ़ सौ साल पहले नहीं होती थी उसी प्रकार से पेंटिंग है आप हमारे पास आज भी पांच हजार वर्ष चार हजार वर्ष पहले के चित्र मिलते हैं जो चट्टानों पर पहाड़ों पर उकेरे गए हैं वो आज भी हैं मूर्तियां जो बनाई गई हैं वो सब आज भी हैं जो हमारी संस्कृति को हमारी धरोहर को आज तक पहुंचा, पहुंचा रही है, रही है। हम बारह सौ वर्ष गुलाम रहे उसके बाद भी हमारी संस्कृति जीवित है बहुत से ऐसे देश हैं जो इस बीच में उनके यहाँ की सभ्यता संस्कृति सब, सब कुछ समाप्त हो चुका है वहाँ सबका धर्म परिवर्तन हो चुका है लेकिन हम केवल अपनी कला संस्कृति के माध्यम से ही अभी तक जीवित हैं और हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं निर्मल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बारे में बताया और करता हमारे श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस संस्कृति की हम लोग बातें कर रहे हैं वो कैसे जीवित है वो आपने अपने शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग इन सारी चीज़ों को जैसे आप कहते थे आपको हमें सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि हमने स्कूल में पढ़ा था कि हज़ार शब्द सुनाने से अच्छा है कि आप एक एक्टिंग एक करके दिखाओ या चित्र बना के दिखाओ या कुछ काव्य पाठ हैं वो अगर आप सुनाते हैं तो वो ज़्यादा याद रहती हैं हज़ार शब्दों में उसको कुछ भूल भी सकता है कुछ याद भी नहीं रह सकता है तो वो चीज़ें मुझे फिर से अपनी स्कूल की बातें आपको सुनते सुनते याद आ गई तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं फिर से आपको पंकज जी से जोड़ना चाहूँगा पंकज जी आप जैसे कि इस फील्ड में मुझे लगता है कि आपका जो है बचपन से ही इस फील्ड में आपका आना हुआ होगा इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो बताइए आप क्या होता है कि कई बार हम लोग किसी फील्ड में काम करते हैं तो अच्छा लगता है इसलिए काम कर रहे हम लोग अपना जीवन दे दिया है लेकिन कोई एक ऐसा मोड होता है जहाँ पर एक संघर्षमय समय चलता है आपको ऐसा लगता है कि क्यों कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ ऐसे भी विकल्प आते हैं हमारे बीच में फिर उसमें हमें संघर्ष करके वापस अपने आप को सेट करना पड़ता है तो आपने जैसे कहा अंतर यात्रा की बात शायद वो उसी से जुड़ने वाली बात है तो मैं चाहूँगा कि ऐसे कुछ अनुभव आपके पास हो तो ज़रूर सुनाइए हमें असल में जो कला है जी कला फील्ड जो है वो संघर्ष का दूसरा नाम है <laughs> मतलब आप ये ना समझे कि कला में जैसे कि दिखाया जाता है आ, कलाकार ने एक पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग के बाद वो बहुत बड़ा आदमी बन गया आ, हा, हा, ऐसा नहीं होता संघर्ष चलता है और मैंने तो ये संघर्ष बहुत ही लंबे समय तक जिया है हु, हु, हु, हु. क्योंकि जब मैं टेंथ करने के बाद आर्ट्स कॉलेज की तैयारी की आर्ट्स कॉलेज में चला गया था मैं 64 में आर्ट्स कॉलेज में लखनऊ चला गया था लेकिन वहाँ पर फिर वही पढ़ाई है मतलब जो मेरी अपनी एक यात्रा थी वो यात्रा में वो पढ़ाई तो व्यावधान थी अगर चाहता तो मैं और आगे पढ़ करके कुछ और करता क्योंकि मैं बचपन में ही एक बात सोच चुका था कि मुझे सिर्फ कलाकार बनना है और कला ज्ञान अर्जित करने के लिए करनी है बाकी तो सब चीजें सेकेंडरी थी क्योंकि क्या होगा मुझे नहीं पता लेकिन हाँ ज्ञान का पता था कि मुझे ज्ञान अर्जित करना है इसके अंदर और वो ज्ञान अर्जित करना है कि जो लोग नहीं करते नहीं। क्योंकि आज जो आर्ट फील्ड है वो ये है कि आप कॉलेज जाइए और डिग्री डिप्लोमा लीजिए नौकरी कीजिए परिवार बढ़ाइए <laughs> जबकि मेरा ध्येय था ही नहीं ऐसा ना मैं शादी करना चाहता था <laughs> मेरा ध्येय यह था कि मुझे सिर्फ वो ज्ञान अर्जित करना है जो छुपा हुआ है अच्छा अच्छा उस छिपे हुए ज्ञान के के उसमें मैंने दो साल के बाद आर्ट्स कॉलेज छोड़ दिया आहा, क्योंकि वहाँ पर वही था कि दो दो चार ही होते है मैं तो दो दो, दो ग्यारह करना चाहता था वहां <laughs> <laughs> से मैंने सीधा राजस्थान का रुख किया अच्छा क्योंकि राजस्थान उस समय कला क्षेत्र के अंदर बहुत आगे था जे जे। और वहाँ की जो लोक कला थी उसने मुझे हमेशा से अट्रैक्ट किया वहाँ पर मुझे जो कला गुरु मिले मेरे मैंने चार साल उनके साथ बिताए लेकिन वाकई वो गुरु थे जिसको मैं गुरु कह सकता हूँ और आज भी मैं मेरे दो गुरु हैं लखनऊ कॉलेज से बी एन और वहाँ से द्वारका लाल जी जागिड़ राजस्थान से और मैं आज भी दोनों को नमन करता हूँ क्या बात है कि उन दोनों का जो भरपूर प्यार था आज उसी की बदौलत मैं आज इस क्षेत्र में वहाँ खड़ा हुआ हूँ जहाँ तक पहुँचने के लिए शायद लोग पहुँच नहीं पाते एक बार मैं लखनऊ कॉलेज में कॉलेज छोड़ने के बाद दस साल के बाद मैंने पहली बार अपना एक चित्र नेशनल एग्जीबिशन में भेजा लखनऊ अब उस चित्र के बाद उस साल मेरे गुरु को नेशनल अवार्ड मिला था oh. मतलब गुरु शिष्य दोनों एक साथ खड़े थे <laughs> मैं उनके पास गया घर चरण और उन्हीं के साथ फिर मैं एग्जीबिशन में गया मैंने उनसे पूछा डरते डरते क्योंकि हम लोगों की ये हिम्मत नहीं होती थी कि अब अपने गुरु के साथ आंखें मिला के बात कर सकें hmm. मैंने उनसे पूछा जी ये चित्र जो मेरा यहाँ लगा है आपको कैसा लगा <laughs> वो देखते रहे दस मिनट तक देखते रहे और उसके बाद वो चुप रहे उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे लेकिन चलते हुए उन्होंने एक बात कही कि तुम बहुत ऊपर जाओगे अच्छा <laughs> अच्छा मतलब वो उनका आशीर्वाद था या एक अंतर भावना थी जिसके कारण आज वो आशीर्वाद ही मुझे फल रहा है और मैं कहा जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता <laughs> चलिए पंकज जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हमारे सभी श्रोताओं को कुछ बातें आपकी समझ में आई होगी और कुछ नहीं समझ में आया मुझे लगता है कि नई समझना भी एक बहुत बड़ा जिज्ञासा उत्पन्न करेगा समझने की कोशिश आप करेंगे तो दोनों पहलू आपके लिए अच्छा है तो आइए आगे बढ़ते हैं मैं फिर से आप सभी को निर्मल जी से जोड़ना चाहूँगा निर्मल रतन वैद्य जी से और सेम सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप भी काफ़ी समय से पेंटिंग की दुनिया में हैं तो इसमें एक ऐसा मोड आता है कि जैसे हम लोग घर में भी अगर रोज़ दाल खाएंगे तो एक दिन बोर हो जाते हैं तो हमें भी कुछ अच्छी सब्जी चाहिए ऐसा हम लोग सोचते हैं तो क्या पेंटिंग के इस फील्ड में आर्ट के इस फील्ड में नहीं मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ जी जी मैं पेंटिंग बचपन में मैंने की थी हाँ स्कूल में मैं इलेवेंथ साइंस थी मेरे पास तो मैं स्कूल के सारे डाइग्राम्स मैं ही बनाता था समझ लीजिए अपनी बहनों के भी डायग्राम में बनाता था अच्छा, अच्छा। और ड्राइंग बहुत अच्छी होने की वजह से लेकिन मेरा रुझान एक्टिंग की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया था हाँ। कॉलेज में हम रंगमंच से जुड़ गए और मैं बहुत सालों तक मतलब जो परिधि आर्ट ग्रुप भी बनाया था तो हमने केवल थिएटर करने के लिए बनाया था अच्छा अच्छा तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वर्कशॉप किया दिल्ली जकििर हुन कॉलेज में मैंने पढ़ाई हुई और उसके बाद रंगमंच में हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज की चाइल्ड डेवलपमेंट थ्रू थिएटर वो हमने 85 में एक बहुत बड़े थिएटर डायरेक्टर हैं अरविंद गौड़ जी नहीं, नहीं, हम दोनों वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं और इस समय रंगमंच के गुरु के रूप में जाने जाते हैं थियेटर गुरु के रूप में हम दोनों ने स्कूलों में गए और हमने जाके कहा कि हम थियेटर वर्कशॉप करना चाहते हैं उस समय कहीं वर्कशॉप नहीं होती थी तो हमें पहले मना कर दिया गया कि आप हमारे बच्चों को बिगाड़ने आए हैं हमने कहा हम कोई अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित बनाने नहीं आए हैं <laughs> रंगमंच जो है हमारा नाट्य शास्त्र एक शास्त्र है हाँ। जब जो लिखा गया था तो इसमें केवल इसलिए लिखा गया था कि अपने आप को अभिव्यक्त करने की कला को नाट्य शास्त्र कहते हैं हाउ टू एक्सप्रेस योर अपनी बात को किस अच्छे ढंग से रखना है इसके लिए नाट्यशास्त्र लिखा गया था आप देखते होंगे स्टूडेंट्स बहुत ब्रिलियंट है हंड्रेड में से हंड्रेड मार्क्स ला रहे हैं लेकिन उनको मंच में खड़ा कर दीजिए एक शब्द नहीं बोल सकते नहीं। विचार आपके पास बहुत हैं लेकिन आप वो विचार प्रकट नहीं कर पाते तो इसके लिए रंगमंच जरूरी था तो हमने एक, एक एक्सपेरिमेंट किया हमने हर क्लास के पा, दस पांच नालायक विद्यार्थी हमने प्रिंसिपल को बोला कि जिन बच्चों को आप स्कूल से निकालना चाहते हैं निकाल जो एक्स्ट्रा हाइपर चाइल्ड हैं उन पचास बच्चों को दस कक्षा के पांच विद्यार्थियों को पचास बच्चों को दीजिए जिनको आप अपने स्कूल में नहीं रखना चाहते फिर देखिए उनमें से उनके अंदर जो प्रतिभा है वो तो किसी ने जानी ही नहीं तो ऐसे ही हुआ हमने छे स्कूलों में पहले 1985 में ये वर्कशॉप की बाल रंगमंच के नाम से और वो इतनी जबरदस्त हिट हुई हम पहले दिन पेरेंट्स के साथ मिले पंद्रह दिन बाद मिले और एक महीने के बाद मिले उन बच्चों में इतना परिवर्तन आया कि आज उनमें से कुछ बच्चे टीवी इंडस्ट्री के स्टार हैं जिनको स्कूल से निकाले जाने की बात हो रही थी <laughs> उनमें से कुछ बच्चे स्पोर्ट्स बन गए उनमें से कुछ बच्चे अच्छे राइटर बन गए अच्छे डांसर बन गए प्रतिभा हर मनुष्य में होती है लेकिन हम केवल कि प्रयास करते कि उनको पढ़ाओ, पढ़ाओ, पढ़ाओ, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ केवल यही बात करते हैं। आप अगर सचिन तेंदुलकर के माँ बाप उसको <laughs> तो तेंदुलकर मिलता, <laughs> मिलता। पंकज जी का रुझान था तो उन्होंने दसवीं के बाद कॉलेज ऑफ आर्ट में आए और वहां भी केवल दो साल पढ़ाई की मतलब सारे मैं तो ये जानता हूँ कि दुनिया के सारे बड़े व्यक्ति बिलगेट से लेकर और पंकज मोहन अग्रवाल तक सब कॉलेज के ड्रॉपआउट्स हैं। <laughs> मैं भी कॉलेज का ड्रॉपआउट हूं हूँ समझ लीजिए मैंने भी फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं किया अभी भी दो एग्जाम रहते हैं उसके बाद मैं फोटोग्राफी में रंगमंच में अलग सीरियल मेकिंग में, में इन सब में इन्वॉल्व होना शुरू हुआ और उसके बाद हमने परिधि आर्ट ग्रुप से ही कला की जितनी विधाएं थी उनके ऊपर मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे स्कूलों में हमारे यहाँ कहीं कोर्स नहीं है कला संस्कृति का हुँ, हुँ. इनको हमने वर्कशॉप करना शुरू किया पेंटिंग की वर्कशॉप्स थिएटर की वर्कशॉप अपना सिंगिंग की वर्कशॉप डांस की वर्कशॉप फोटोग्राफी की वर्कशॉप ये सब हमने करना शुरू किया और उसमें हमने सब में निखार देखा निर्मल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा हमारे श्रोताओं को लग रहा होगा कि एक व्यक्ति में कितने सारे टैलेंट हैं और व्यक्ति चाहे तो बहुत सारी चीज़ें भी कर सकता है और एक भी चीज़ करने में कभी कभी मुश्किलें फील करता है यही है कि हम अपने आप को कितना थराशे कितना जाने समझे और जहाँ पर एक रिसर्च की बात होती है यहाँ जहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि ये बिल्कुल काम के नहीं है वो भी किसी कलाकार के हाथ में जाने के बाद माहिर बन जाते हैं या मास्टर बन जाते हैं तो ये हमने अभी निर्मल जी से सुना और आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में हम लोग गाना सुनते हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे पंकज जी मुस्कुरा रहे हैं तो गीत संगीत के साथ भी ताल्लुक़ है कि सिर्फ पेंटिंग में ही आप रखते हैं सूखी संगीत मुझे बहुत पसंद है अच्छा एक का एक मुकड़ा हमें ज़रूर सुनाइ कोई जो आपका पसंदीदा कौन सा कौन सा कौन सा उसका है अपने जगजीत सिंह का है जी जी जी बहुत अच्छा है तो मुझे याद नहीं आ रहा इस समय मतलब जगजीत सिंह के सारे जो मोस्टली सूफी गाने जी जी जी हंसराज हंस है वो भी सूफी गाते हैं हंसराज हंस भी मुझे बहुत पसंद है अच्छा अच्छा क्योंकि जो चीज हमारे दिल के अंदर उतर जाए वो आपको पसंद है <laughs> तो सुफियाना जो संगीत है वो आप काफ़ी सुनते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं जगदीश सिंह का एक हाँ। बहुत ही खूबसूरत गज़ल हम लोग सुनते हैं हाँ। मुझे अभी जैसे कि आपको याद नहीं आ रहा है लेकिन मुझे याद आ रहा है कि एक छोटा सा जो है ना जिसमें बचपन की बातें की गई हैं कागज की कागज़ की कश्ती <laughs> वो बारिश का पाल बारिश का पाल बुलाए नहीं बुलता हाँ। <laughs> बहुत ही प्यारा सा जो है इसमें भाव है हाँ। आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लगेगा इसी गीत का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर निर्मल जी से जोड़ना चाहूँगा आपको आप सुनाए हैं रिग मॉड वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कर आते रहो ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो तो बचपन का सारा वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी ये I'll never forget.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 भूल सकता है कोई वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी वो पाबज की कश्ती वो बारिश का पानी वो पाबज की कश्ती वो बारिश कफानी नरिश्तों के बंधन बड़ी खूबसूरत थी वो नींद गानी ये गौलत भी नो ये शोबरक भी लो बड़े छीन लो मुझसे मेरी जवान मगर मुझ को लौटा दो तो बचपन का सा गज की वो बारिश का पानी वो बज की वो बारिश का पानी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 नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो दिग्गज आर्टिस्ट बैठे हुए हैं एक रंगमंच से जुड़े हुए हैं और पेंटिंग से भी उनका प्यार है और साथ ही साथ एक बुरे ही समर्पित भाव से पेंटिंग्स को कर रहे हैं ऐसे दिग्गज व्यक्तियों से लोग बातें कर रहे हैं पंकज अग्रवाल जी और निर्मल रतन वैद्य जी हमारे बीच में है तो मैं आप सभी को जुड़ना चाहूँगा निर्मल जी से जैसे संगीत के साथ आपका जो है ड्रामेटिक आप रहे हैं और थिएटर से आप जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि किस टाइप के संगीत आपको ज़्यादा प्रभावित करता है वैसे सारे संगीत के लेकिन जैसे किस चीज में ज्यादा रुचि है मुझे संगीत में बचपन से ही रुचि थी मैं छोटा सा था तो जो जागरण होते थे सबसे पहले सरल माध्यम होता था कहीं जाने का पूरी पूरी रात जाके जागरण में बैठ जाता था और सुनता था उसके अलावा कहीं भी कार्यक्रम हुआ फिर रुचि मेरी अपना जितने हमारे क्लासिकल जो हमारे सिंगर थे मतलब म्यूजिशियन थे मुझीशन उनके साथ मुझे मैं फोटो जर्नलिज्म में आ गया एट्टी 87 में तो उसके बाद मैंने उसमें भी चयन कर लिया कि मुझे आर्ट एंड कल्चर को ही कवर करना है तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जाकिर हुसैन हमजद अली खान रविशंकर जी भीमसेन जोशी जी इस प्रकार के विश्व हमारे भारत के जितने प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे डांसर्स थे क्लासिकल डांसर्स में स्वप्नसुंदरी से लेकर भरतनाट्यम के हमारे यामिनी कृष्णा मूर्ति सोनल मान मैंने पहली बार अपने कॉलेज में मैं कल्चर सेक्रेटरी था मैंने यामिनी कृष्णा मूर्ति का कार्यक्रम कराया हुसैन कॉलेज में उस समय इतनी अद्भुत बात सबको लगी कि, कि किसी कॉलेज में आप हम सब जानते हैं कॉलेज में किस तरह के कार्यक्रम होते हैं जी, तो उसमें यामिनी कृष्णा मूर्ति का कार्यक्रम और इतना भव्य कार्यक्रम हुआ हाउस फुल था पूरी तरह से सीट के अलावा सब लोग खड़े थे आसपास के कॉलेज के भी स्टूडेंट आके उसको देख रहे थे और उसके बाद प्रथा बन गई कि में के भी उसके बाद ही शुरू हुआ और कॉलेजेस में उन्होंने क्लासिकल के कार्यक्रम करने शुरू किए ये हम जब तक एक नया दर्शक वर्ग पैदा नहीं करेंगे नहीं। अपने कला के बारे में तो कैसे जानकारी होगी बच्चों को अगर आप उनको डीजे बचपन से ही सुनाएंगे डीजे पे डांस करेंगे तो वो कृष्ण भजनों पे कैसे डांस कर सकते हैं सही बात हमने ये भी एक्सपेरिमेंट किया हमने कॉलेजेस में प्रिंसिपल के साथ डिस्कस करने के बाद सरस्वती पूजन पे जो कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जाता है उस दिन कृष्ण भक्तों कृष्ण भजनों पर हमने नृत्य का कार्यक्रम रखा अच्छा अच्छा यूनिकनेस थोड़ा मतलब वहाँ डी लगता था अच्छा एनर्जी ड्रिंक के तीन घंटे तक छात्र छात्राएं एक किस भाव से उन्होंने नृत्य किया होगा ये आप सोच सकते हैं हम डीजे पे हमारा भाव क्या होता है डिस्को पे जाके सिवाय सेक्स के कोई भाव नहीं रहता है वहां लोग मदिरा सेवन भी करते हैं रेड कर बुल है। भी पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं एनर्जी ड्रिंक के रूप में क्योंकि उसमें भी अधिक देर तक नृत्य नहीं कर सकते लेकिन आप सोचे कृष्ण भजनों पर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति सबको मिल जाती है कि कितनी कितनी देर तक आप इसका वालों को आप देखते हैं नृत्य करते हाँ, हुए सड़क पे उछल उछल के जो नृत्य करता है कोई व्यक्ति तीन मिनट से ज्यादा नृत्य नहीं कर सकता लेकिन आप उन भजनों पर घंटों तक नृत्य कर सकते हैं ये पावर हमारी आध्यात्मिक शक्ति, में, शक्ति में, हैं। में है तो इससे युवाओं को जोड़ा जाए पाश्चात्य की तरफ जो रुझान सबका हो गया था लेकिन धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में पुनर्जागरण हो, हो रहा है हम अध्यात्म की तरफ वापस मुड़ रहे हैं तो इसमें हम सबका योगदान है और ब्रह्म कुमारी इसका बहुत ही बड़ा योगदान है पूरे विश्व में जिस प्रकार से यहाँ काम, हो, काम रहा हो रहा है इसीलिए पिछले चार वर्षों से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और इस तरह के हम कई कार्यक्रम करते हैं हम योग के भी कार्यक्रम करते हैं पेंटिंग्स के भी कार्यक्रम करते हैं और भी कार्यक्रम हमारी योजना बन रही है साथ में, में कार्यक्रम करने की चलिए निर्मल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि आपके इन शब्दों में कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान समय के जो युवा साथी उन सभी के लिए एक मैसेज भी मिल रहा है कि फिर से अध्यात्म के साथ जुड़कर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखना है वो थोड़ी देर के लिए जो चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि क्लब में जाना डिस्को करना ये सारी चीज़ें टेम्प्रेरी आपको सुख देता है परमानेंट अगर आपको सोल्यूशन चाहिए परमानेंट आपको सुख चाहिए तो ये अध्यात्म से आपको मिल सकता है जहाँ पर अभी अभी अभी, अभी हमने जो निर्मल जी की कुछ अनुभव को सुना अवश्य करता हूँ आप सभी इनसे इन, से, इन शब्दों से प्रेरित हो गए होंगे और जाते जाते मैं पंकज जी से जोड़ना चाहूँगा एक मैसेज क्योंकि आप सूफियाना गाना भी सुनते हैं और साथ ही साथ अंतर यात्रा की जो आप आर्ट बनाए हैं पेंटिंग्स बनाए हैं तो एक छोटा सा मैसेज जरूर हमारे सभी लिसनर जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज आज जो परिस्थितियाँ हमारे सामने चल रही हैं चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो सोशल हो हुँ, हुँ, हुँ. उन सब के अंदर आज एक ही प्रॉब्लम है कि आप अपने आप को पहचानो इसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द है आत्मबोध हु. आज हम अपने आप को ना पहचान करके हम इंटरनेट को पहचानते हैं जबकि इंटरनेट मैं कहता हूँ बुरी चीज़ नहीं है लेकिन अगर वो आपके ऊपर हावी हो जाए तो वो बुरी चीज़ है उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो अपने आप को पहचानो तो जब आप अपने आप को पहचान लेंगे और आपको आत्मबोध हो जाएगा तो वो चीजें जो आप नेट में ढूंढते हैं आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वो स्वतः आपके सामने एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप में आगे खड़ी हो जाएगी जिसका एक पर्टिकुलर उदाहरण मैं खुद हूँ <laughs> मैं आज तक कभी नेट खोल कर के नहीं देखा क्या बात है, क्या और क्या जो है। भी काम मैंने आपके लिए मेरे बनते हैं वो हमेशा वो होते हैं जो हमारी इनर ए, ए, ए, एनर्जी हमसे कराती है, क्या बात है। तो यही है कि आप अपने आप को पहचानो बहुत सही बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया है और आशा करता हूँ आपको सुनकर जो है 74 में उन्होंने इंटरनेट को हाथ नहीं लगाया है कि उन्होंने कितनी अच्छी तपस्या की होगी ऐसे सिचुएशन में रहते हुए अपनी पेंटिंग्स को बनाना और अपने आप को बरकरार रखना यह अपने आप में एक बहुत ही तप वाली बात है तपस्या वाली बात है जो आप कर रहे हैं तो रेडियो मदमन की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ और सलाम कहते हैं और फिर से मैं आप सभी को निर्मल जी से जोड़ना चाहूंगा क्योंकि उनका इशारा है कि क्यों एक चीज मिस हो रहा है जिसके बारे में मुझे बताना है तो मुझे भी याद आ गया मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस बात को हम लोग जिक्र करेंगे और जैसे कि हम लोग यहाँ पर सारे ही जो वर्तमान समय में बहुत सारे पेंटर्स आए हुए हैं आर्टिस्ट आए हुए हैं कलाकार आए हुए हैं ये सभी अध्यात्मिक पेंटिंग्स उनकी थीम के अनुसार बना रहे हैं और उनको मैनेज कर रहे हैं निर्मल जी तो मैं चाहूंगा निर्मल जी हमारे इस ग्लोबल सम्मिट में 2019 में जो खास 6000 हजार वी आ रहे हैं अलग अलग विभाग से लोग आ रहे हैं और हर तरह के लोग आ रहे हैं वीआईपी लोग आ रहे हैं और उन सभी के बीच में ये आपका जो पेंटिंग वाली बात आ रही है तो इसका क्या लक्ष्य है ये पिछले वर्ष आरंभ हुआ था जी ग्लोबल सम्मिट जब पिछले वर्ष की गई थी आज ही के दिन वो शुरू हुई थी हमारी पेंटिंग वर्कशॉप और इस बार हमारा आज आखिरी दिन है वर्कशॉप का Uh, उर्मिल दीदी हैं दिल्ली में जी जी जी दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव में जी जी उनका अपना एक सेंटर है तो उनसे हमारी पिछले चार वर्षों से मुलाकात थी हुँ. तो उनसे डिस्कस किया गया कि हम क्यों नहीं इस तरह की वर्कशॉप करें हुँ. पेंटिंग वर्कशॉप ग्लोबल समिट से पहले हुँ. और ग्लोबल समिट के दौरान उस जो पेंटिंग बनेगी पूरे देश से जो पेंटर्स आएंगे उनको हम डिस्प्ले करेंगे एग्जीबिशन होगी तो पिछले वर्ष साढ़े पेंटर्स आए थे यहाँ लगभग बाईस राज्यों के और जो विषय ग्लोबल समिट का होता है वही विषय हमारी पेंटिंग्स का भी होता है अच्छा अच्छा हा, हा, हा। पिछली बार भी वही था और वही इस बार, बार भी, भी, भी है।, है।, है तो इस बार भी इस बार हमने और कठिन इसको <laughs> चयन <चेहन> प्रक्रिया <laughs> को कर दिया गया पंकज जी, जी चीफ ज्यूरी हैं इसके हा, हा। और ये बहुत ही कड़क गुरु पता ही चल रहा है आप सोचिए कि एक 1000 पेंटर्स ने अपना नॉमिनेशन भरा था आ, अपनी पेंटिंग्स भरी थी उसमें से हमने केवल 270 को चयन किया <laughs> तो कितना कठिन रहा होगा उन सबसे वार्तालाप करने उनकी पेंटिंग्स को देखना पहले मैं स्कैनिंग करता था उसके बाद पंकज जी के पास भेजता था हाँ। उनकी पूरी लिस्ट बनती थी हाँ। उसमें से कुछ लोग बीमारी या किसी निजी कारणों से नहीं आ पाए हाँ। करीब 20-25 लोग लेकिन अधिकतर लोग अलग कर्नाटक से लेकर इवन केरल के भी हैं और नॉर्थ ईस्ट असम से भी हैं वेस्ट बंगाल से भी हैं उड़ीसा से भी है, से, हैं गुजरात से लगभग इस बार भी करीब सत्रह अठारह राज्यों से हमारे बीच में कलाकार आए हुए हैं युवा से लेकर और हमारे बीच में 80 वर्ष के कलाकार भी हैं <laughs> सही बात है और अनुभव इतना अच्छा होता है और यहाँ आने के बाद जो हमारे ब्रह्म की जो मॉर्निंग सेशन में उनका एक एक घंटे का जो सेशन होता है सेशन होता है, है। उसमें उनका पूरा लाइफ बदल जाती है उनका प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है हुँ, हुँ, जो पेंटिंग के बारे में सोच रहे थे वो सोच उनकी इतनी ब्रॉड हो जाती है उस विषय के ऊपर और अधिक गंभीरता से गंबेता काम से वो काम करना काम कर करते कर है। हैं पंकज जी ने भी इस बार जो सबको बात बताई धर्म और अध्यात्म की यही हमारे देश में अधिकतर युवाओं को नहीं मालूम है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या अलग अलग है, है हाँ। दोनों अलग अलग है और स्पिरिचुअल होना और धार्मिक होना धर्म केवल अपने लिए होता है वो केवल अपने घर के अंदर, के अंदर उसको घर के बाहर ले जाने की जरूरत नहीं होती धर्म के जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं लेकिन जो स्प्रिचुअलिटी है वो सही मायने में आपको एनलाइट करती है आपको जीवन जीने की कला को सिखाती है तो वही प्रयास यहाँ दो प्रकार का कंपटीशन हो रहा है एक तो हम पोर्ट्रेट्स है हमारे शिव बाबा से लेकर और सभी दादियों के पोर्ट्रेट्स बन रहे हैं।, हैं, जितने भी हमारे सीनियर हैं एक उनका कंपटीशन है और दूसरा जो हमारा विषय है अध्यात्म का जो विषय है उसके ऊपर सबकी पेंटिंग बन रही है आज शाम तक कम्पिटिशन उद्घाटन कल परसों उदघाटन होगा कल हम पूरा दिन उसमें लगाएंगे और ब्रह्म के माध्यम से इस कला का और विस्तार हो और यही कामना है इसके बाद हम चाहेंगे कि जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ भी छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स हों पूरा साल और उन कंपटीशन में चुने जाएं कलाकार और जिसको जो नेशनल यहाँ कंपटीशन हो उसमें उनको भाग उसमें उनको भाग लिया जाए तो उसके लिए अभी प्रयास प्रयास, प्रयास भी किया जा रहा है और मृत्युंजय भाई ने कहा है कि अगर इस तरह से हम प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि अगले वर्ष एक से अधिक कलाकार, कलाकार आ के आ जाएंगे। और फिर वो पूरी तरह से ट्यून्ड होंगे <laughs> जब ज हाँ, चुन चुन के आएंगे तो वो वहीं चु कॉम्पिटिशन में भाग लेंगे उनमें से जो चुने जाएंगे उनको हम यहाँ लेके आएंगे, लेके आएंगे। तो एक और अच्छा अनुभव हम सबको मिलेगा निर्मल जी बहुत ही अच्छा आपने बताया और बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं मुझे लगता है कि बूंद जो है फुस्टा रहा होगा और मुझे लगता है कि आप उसे चालना दीजिए आप भी अध्यात्म और धर्म के बारे में थोड़ा सा चिंतन करके देखिए कि हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं अगर सिर्फ धर्म की बात करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो धर्म तो अपने जैसे निर्मल जी ने बताया पर्सनल लाइफ लिए अपने परिवार के लिए लेकिन जब आध्यात्मिक की बात आती है तो वो पूरे विश्व के लिए है और उसमें आप अपने आप को निखारते हो अपने आप को बनाते हो और फिर लोगों के बीच में जब आप आते हो तो आपसे वो ऊर्जा वो ऊर्जा जो है लोगों को मिलना शुरू हो जाता है और वो लोग उसको कैच भी करते हैं तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि दोनों में फ़र्क क्या है वो जाने दोनों की इम्पोर्टेंस दोनों से अलग होने की बात नहीं हो रही है दोनों को छोड़ने की बात नहीं हो रही दोनों का इम्पोर्टेंस समझ के उसके साथ हमें व्यवहार करना है एक्शन करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल ग्लोबल स्लब बीट में बताने की कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है कि आप लोग भी इसमें सहयोगी बन सकते हैं मैसेज कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर चौरानवे इस नंबर पर अपना नाम लिखिए और अध्यात्म और धर्म के बारे में आपके क्या विचार हैं वो भी हमारे साथ शेयरिंग कर सकते हैं तो चलिए आज के इस एपिसोड में मुझे लगता है कि हमने काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं और आप सभी सुनकर भी आनंदित हो रहे होंगे इस आनंद को बरकरार रखिए बार बार चिंतन कीजिए इस विषय पे आपका आनंद बढ़ता जाएगा और पंकज जी को निर्मल जी को ताह दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं पुनः नाइन्टी पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो के दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं अभिनंदन ओम शांति ओम शांति चेतना लाए हम स्वर्णिम सदेरा लाए हम खुशियों में जो मारे सब सब में में जब जब जागे तब होगा भू भाटा दे सबके बड़ भा मीठा बन जाए अपना स्वभा नई चेतना लाए सवेरा खुशियों चेतना लाए हम स्विम सवेरा परिवर्तन की